का नाम क्या है? वाजस्टर्वस्ट भी, भी, भी, भी याद किया, किया था उद्दालक उनका नाम हाँ। वाजस कहते हैं उद्दालक भी कहते हैं इसमें उदालक शब्द नहीं आया है क्या अभी तक नहीं वाजस् सर्वस्त तो आया है पर उद्दालक शब्द नहीं आया है क्या अभी तक नहीं आया है पर का नाम एक उद्दालक है इसलिए नचकेताओं को अव्डाली कहते हैं अत ही है ना उद्दाल का तो वाजस सर्वस्वी ने विश्व याद किया था विश्व याद का नियम है उसमें सर्वस्व दक्षिणा में देना पड़ता है इसलिए उन्होंने अपना संपूर्ण धन ऋतिक को दान कर दिया था और दान के समय उन्होंने किया कि बूढ़ी गायों का भी दान करने लगे जो अत्यंत थी चल फिर, चलने फिरने में भी अस, असमर्थ हो गई थी उनका भी दान करने लगे सब कुछ नचकेता ने देखा नचकेता ने सोचा की ऐसी गायों को दान देने से क्या लाभ होगा जो ब्राह्मण दान लेंगे खिला खिलाकर परेशान होते रहेंगे और तो दूध देना तो दूर रहा उल्टे परेशानी का कारण बनेगी तो है कि मन में दया प्रवेश कर गई हम्म श्रद्धा प्रवेश कर गई नचकेता विचार करने लगा कि ये दान करना अच्छा नहीं है और और उसने सोचा कि कि पिताजी को सर्वस्व दान करना चाहिए हमारा दान नहीं किया क्यों सोच रहा है पुत्र का दान का नियम नहीं है धन के दान का नियम है लेकिन वो सोच रहा है कि जब ऐसी गायों को दान कर रहे हैं तो अच्छा मैं हूँ तो मेरा दान क्यों नहीं करते है मेरा भी दान कर देना चाहिए तो उसने पिता से पूछा कि तुम हमें किसे दान दोगे पिता ने कुछ नहीं बोला छोटा बालक की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं बड़े बूढ़े बार बार पूछा नहीं बहुत पीछे पड़ गया और मृत्यु को तुझे देता हूँ गुस्सा हुआ तो बोल दिया परेशान करेगा तो क्या करेंगे तुझे मृत्यु को देता हूँ तो तुझे मृत्यु को देता हूँ ऐसा पिता के कहने पर भी नचकेता को ना तो भय हुआ और ना ही शोक उसने पिता से कहा देखो बहु बहु बहु बहु नाम एमी बहु नाम एमी बहु नाम एमी बहु नाम मध्यमो प्रथमो करिष्यति एमी बहु नाम एमी यत मया देखो याँ पर याँ क्या होगा यद मया अद्य देखेंगे बहु नाम प्रथमा एमी बहु नाम मध्यम एमी कतो धातु है ना उसी से उत्तम पुरुष एक विचंद में क्या बनेगा एमी मतलब गच्छा बहूनाम प्रथमाएमी बहूनाम मध्यमा मया सेंच कर्तव्यम से मया मैं तो बहू नम है ना तो यम दे, यम देवताम देवता के घर जाने वाले बहुतों में मैं अहम एमी क्रिया है ना उत्तम पुरुष एक वचन की तो अहम कर्ता का कर, ध्यान कर लेना यम देवता के घर जाने वाले बहुत लोगों में मैं प्रथम जाता हूँ मैं तो यम देवता के घर जाने वाले बहुत लोगों में मैं पहले जाने वाला हूँ मतलब क्या है कि किसी को कहीं जाना है तो लोग आलस्य करते प्रमाद करते कुछ लोग पहले नहीं जाना चाहते बीच में जाते कुछ पीछे जाते कुछ जाते ही नहीं है तो पिता ने कहा तो मृत्यु को देता हूँ मैं पहले जा रहा हूँ ये उसका मतलब है उनसे पहले नहीं क्या उनसे पहले इस तरह नहीं इस तरह मतलब पिता के कहने पर रहता है, है ना कि अब जो जाने वाले कहने पर बहुत लोग जाने के लिए उत्सुक हूँ तो सबसे पहले मैं न जाऊंगा बहु नाम मृत्यु देवता के घर जाने वाले बहुत लोगों में अहम प्रथमा एमी अहम प्रथमा गच्छामी मैं प्रथम जाता हूँ और बहु नाम यम देवता के घर जाने वाले बहुत लोगों के मध्य में एमी, मैं मैं एमी मध्य में जाता हूँ मतलब उनके, उनके साथ जाता हूँ उनके पहले प्रथम जाता हूँ और फिर यम देवता के घर जाने वाले बहुत लोगों के मध्य में मैं उनके मध्य में जाता हूँ मतलब मैं उनके साथ साथ जाता हूँ मतलब क्या है की मैं जाने में पीछे नहीं हूँ मैं पीछे हाँ ये मतलब है उसके कहने का ऐसा है ना देखो जो पिता और आचार्य की आज्ञा का पालन करते हैं वो तीन प्रकार के लोग होते हैं एक तो उत्तम श्रेणी के वे लोग हैं जो बिना कहे समय पर कार्य करें बिना कहे गुरु और पिता के अभिप्राय को समझकर जो कार्य करने वाले हैं वे उत्तम हैं और कहने पर यथा समय ठीक ठीक करने वाले मध्यम हैं और कहने पर भी ठीक से न करने वाले या समय से न करने वाले अधम है नहीं नहीं कोई हाँ अधम है वो बिना कहे अभिप्राय को समझ के करे वो उत्तम है उनको ही पूरा पूरा फल मिलता है कहने पर कहने पर ठीक ठीक यथा समय करने वाले मध्यम कह रहे हैं और जो यथा समय ना करें ठीक से ना करें वो अधम श्रेणी के होते हैं तो अब फल तो मिलता है उत्तम श्रेणी को मध्यम को और निम्न श्रेणी को फल मिलता नहीं है तो निष्क्रियता क्या है कि पिता के हित में तत्पर है वो अधम श्रेणी का नहीं है वो खुशी से यमालय जाने को तैयार है ऐसा है है ना? आजकल जो कलयुग है ना कलयुग में तो कोई दायित्व तो अपना कर्तव्य समझता ही नहीं है जहाँ जो काम दिया गया है पूरा होने पर उत्तर देना चाहिए और नहीं कर पाया तो भी उत्तर देना चाहिए कर दिया तो भी बोले ना कर दिया तो भी बोले आजकल तो सब लोग दायित्व विहीन है ये सब कली का ही प्रभाव है ये बहुत तमो लोगों में छाया हुआ है कुछ ऐसा बहुत समय बहुत बदल रहा है दिन पर बदल रहा है इसमें जो तुलसीदास ने जो कली का लक्षण कहा है पुराणों में जो वर्णित है सब यथावत है झूठ कपट छल करने वाले गुणवान माने जाएंगे उनके ही लोग परामर्श लेंगे उनके अनुसार ही चलेंगे वही सब संसार हो रहा है फिर अपना तो ये विषय नहीं है अपना तो में आते हैं नक्षत्रा के कहने का अभिप्राय है कि मैं जाने वाले में प्रथम हूँ और जाने वालों में मध्यम हूँ मतलब मैं पीछे नहीं रहूंगा जाने में यमस्त किमसी कर्तव्यम यम देवता का क्या कर्तव्य है यम देवता का तो जो जो क्या कर्तव्य है है ना मतलब यम देवता का क्या कार्य है मतलब यम देवता का मेरे द्वारा करने योग्य कार्य क्या है यम देवता का मेरे द्वारा करने योग्य कार्य क्या है क्या है मैं हाँ यत जिसे आज मया कर मया कर जिसे कि यम देवता आज मेरे द्वारा करेंगे जिसे कि यम देवता आज मेरे द्वारा तो यम देवता का वो कौन सा कार्य है जिस कार्य को मृत्यु देवता आज मेरे द्वारा करेंगे ऐसा नचकेता विचार कर रहा है अच्छा तो विचार करने का कारण यह है कि यम जो है साधारण मनुष्य नहीं है वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में पढ़ो बहुत अच्छे तीन चार सर्ग हैं यम देवता के विषय में यम देवता आप्तकाम है ब्रह्मवेद्या है और पूर्ण धर्म का पालन करते हैं अग्नि को साक्षी करके निर्णय देते हैं उनसे गलत काम नहीं होते हैं तो यम देवता जो आप काम है जिनकी कोई कामना ही नहीं है इच्छा ही नहीं है तो उनका कौन सा काम शेष है जिसे कि आज वे मेरे द्वारा करेंगे ऐसा वो विचार कर रहा है विचार कर रहा है।, है ना है बालक लेकिन बहुत ही बुद्धिमान है अच्छा की मैं बालक हूँ तो मेरे द्वारा कौन सा कार्य करेंगे लग जाएगा तो मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य हो तो पिता के द्वारा किया गया मेरा दान सफल हो जाएगा मतलब ये यदि हमारे द्वारा नसिता विचार कर रहा है यदि मेरे द्वारा मृत्यु देवता का कोई कार्य हो सके तो मेरा दान सफल हो जाएगा जो पिताजी बोल रहे हैं वहाँ जाने को तो सफल हो जाएगा मेरा दान देखिए भाष में आइए ये तो हो गया ना व्याख्या है व्याख्या देख लेना हो गई है ना जो मैंने हो गई है अब इसमें आइए रंग रंगमाज भाष्य में देखिए, बहु बहु बहु प्रथमो, बहूनाथमो बहूनाध्यं सुदयम से कर्तव्य कर औतरणिका दे देख लो एवं, एवं उक्ता ऐसा कहे जाने पर भी पिता के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी क्या कैसा कहे जाने पर भी मृत्यु ददामी ये कहा ना पिता ने मृत्युभेतवा ददामी तुझे मृत्यु को देता हूँ तो एवं ऐसा पिता के द्वारा कहे जाने पर भी विगत साध्वस शोक अच्छा साध्वस्त होता है भय भय और शोक से रहित लगाइए एवं पिता के द्वारा ऐसा कहे जाने पर भी एवं विगत उगता ऐसा करना पुत्र पित्रम उवाच पिता के द्वारा एवं उगता ऐसा कहे जाने पर भी कैसा कहे जाने पर भी हम्म ऐसा कहे जाने पर भी भय और शोक से रहित भै, भै। आ, भै थे, भाई, हाँ भाई और शोक से रहते पुत्र नचकेता ने पुत्रम पितरम उवाच पिता को कहा शोक सागत शोक ये है न भय और शोक से रही तो नचकेता ने विगत कही पुत्र नचकेता ने पिता को कहा ऐसा कह देना तो लोग डर जाते हैं तो मैं मृत्यु देता हूँ मर जा ऐसा बचन कहे तो भय हो जाता है और कहिया तो भय हो जाएगा शोक हो जाएगा तो उसको कुछ भी नहीं हुआ और दुष्ट होगा तो क्रोध हो जाएगा तो, तो उसने क्या कहा कि सर्वे बहु नाम प्रथमा एमी यमालय जाने वाले बहुत लोगों के मध्य में मैं पहले जाता हूँ और यमालय जाने वाले बहुत लोगों के मध्य में जाता हूँ मध्यमा एमी लगाइए भाष से सर्वे शाम बहु है ना बहु नाम अर्थ किया सर्वेशा मृत्यु सदन गंत मृत्यु देवता के सदन जाने वाले सभी लोगों के सभी लोगों में यथस्य निर्धारण सूत्र है ना यहाँ पर और सप्तमी के अर्थ में क्या नहीं एक मिनट यथस्य निर्धारण निर्धारण अर्थ में षी और सप्तमी व्यक्ति होती है षष्ठी भी होती है भी और सप्तमी भी व्यक्ति होती है षष्ठी हो गई यथस्य अनिर्धारणीय सूत्र से मृत्यु देवता के सदन जाने वाले सभी लोगों में मैं प्रथम जाता हूँ मैं प्रथम जाता हूँ से क्या यहाँ पर प्रथम जाता हूँ वह मध्य गी अथवा मध्य में जाता मृत्यु देवता के घर जाने वाले सभी लोगों के मध्य में मैं जाता हूँ वह कर्थ अथवा लग जाएगा, तू किंतु किन्तु किन्तु मंथर गति मतलब से बाद में जानी जानी जाने वाला नहीं हूँ मंथर गति से बाद में जाने वाला हाँ मतलब पिता की आज्ञा का त्वरित पालन करने वाला है विलम्ब नहीं करेगा मृत्यु सदन गमने मृत्यु देवता के सदन जाने में मेरा कोई भी विचार नहीं है मतलब जो पिता का विचार है उसी का अनुसमण हम कर रहे हैं और उसमें अन्यथा मेरा कोई विचार नहीं है है ना कोई विकल्प नहीं लगा रहा है मृत्यु देवता के सदन जाने मृत्यु देवता के सदन जाने में मेरा अन्य कोई विचार नहीं है अन्य कोई विचार नहीं मतलब पिता की कथन से भिन्न विचार नहीं है ये भाव है न कोपिम विचार इति इतिभा है ना इति भावा ऐसा भाव है अभिप्राय है ऐसा अच्छा तर, किम तर्री तर्री किम? तो क्या मतलब क्या है कि अपना स्वतंत्र कोई मतलब मेरा कोई स्वतंत्र विचार नहीं है मतलब हुआ तर्री किम तो क्या मतलब ना का को कोई स्वतंत्र विचार नहीं तो क्या है इत ऐसी शंका होने पर कहते हैं किंचित परिस्थिति मस् किंचित कर्तव्यम यमराज का कौन सा कर्तव्य है जिसे कि आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे जिसे कि यमराज मेरे द्वारा सिद्ध करेगा मृत्यु मृत्यु देवता यदकर्थ जिसे आज मेरे द्वारा करेंगे मृत्यु देवता जिसे आज मेरे द्वारा करेंगे या मृत्यु देवता जिस कार्य को आज मेरे द्वारा सिद्ध करेंगे तत्कर्थ वह तत्तादृशम तादृशम यमस्त तादृशम तत्कर्तव्यम किम यम का वैसा वह कौन सा काम है यम का वैसा कौन काम। हाँ यम से तालि यम का वैसा वह कौन सा काम है करते कर कि अच्छा वह लगा दिया है और वह यहाँ चाके में ले लेना है और मृत्यु देवता जिस कार्य को आज मेरे द्वारा करेंगे यम का वैसा हुआ कौन सा कार्य है जब वह चार में होगा ना तो यहाँ पर अन्मय मृत्यु के पहले ही कर देना मृत्यु है ना पहले ही कर देना इसका क्या मतलब है पूर्ण काम करते कर आपके काम जिसकी पूर्ण कामत मतलब है पूर्ण काम इच्छा यस्त जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं हाँ ये यम कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं ना। है ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अरबों खरबों कितने मच्छर होंगे कितनी आबादी या कोई है कब किसके प्राण वियोग करना है कभी भुन भुन भुन तो कैसा कैसा उनका दिमाग खाए कैसे कर्मचारी लगा सकते हैं उन्होंने तो डिपार्टमेंट उनका रात तीन है, है? है और क्या है वो तो हेड है उनका क्या हाँ। तो, तो उनके इशारे से सब चलता है सामान्य उनकी जिम्मेदारी नहीं है बहुत बड़ा दायित्व उनका ही है ब्रह्मा से भी बड़ा काम उनका है हाँ वो सब और फिर कर्मानुसार भेजना भी है नरको नहीं नहीं नरक में भेजना स्वर्ग में भेजना तो वही सब भेजते हैं दोबारा यही भेज देना तो उनका ही तो काम है हाँ सब तो कर्मानुसार वही है तो किस मर करके मनुष्य मनुष्य मर करके मनुष्य बनेगा तो वहीं से उसको आदेश होगा वहां जाने हाँ का पूरी व्यवस्था उसके हाथ में है संचरण व्यवस्था पूरी उन्हीं के पास है पूरा बहुत बड़ा टाइट है वैकुंठ जाने वाले वो तो डिपार्टमेंट में नहीं जाएंगे ना हर्षिदी से भगवत पार्षद को ले जाते हैं और ऐसे उस ब्रह्मा समय ब्रह्मा, तो ब्रह्मा, ब्रह्मा ने जिसको तो ब्रह्मा जो तो कल्प के आदि में ब्रह्मा जी सृष्टि करते ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा, ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा रचे गए प्राणी आज भी सृष्टि कर रहे हैं तो ब्रह्मा का ही कार्य सब लोग कर रहे हैं और क्या है यम का दायित्व बहुत बड़ा है कि इसको कहाँ है क्या करना है जो वैकुंड जाता है उससे तो यम देवता बहुत प्रसन्न होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं वाल्मी रामायण में जो पूर्ण आत्मा है जो स्वर्ग जाते हैं वो भी उसी रास्ते से जाएंगे स्वर्ग वाले तो तो उनके लिए फिर नरक नहीं देखना पड़ेगा यम देवता उनका स्वागत करते हैं उनको मधुर संगीत सुनने की व्यवस्था होती करते है स्वागत सम्मान करके उनको भेज देते हैं रामायण में तो ऐसा किया हुआ है <laughs> वो भी उधर से ही जाएंगे उनकी अलग व्यवस्था से भेजते हैं जाइए वैसे आप वो धर्मात्मा जाइए यह है कि जो मुक्त तो होने वाले तो है क्योंकि तो बैठे रहते होंगे नहीं यमराज तो का यम का लोक अलग है अच्छा। वो दक्षिण दिशा में बताया गया है यम हाँ यम लोग दक्षिण दिशा में स्वर्ग अलग है वो अलग है पढ़ने लायक है, है रावण ये बहुत अच्छा लगेगा उसमें रावण का भी युद्ध है यम का हाँ उत्तरकांड में रावण और यम का युद्ध भी है उसमें बहुत भयंकर युद्ध हुआ है बहुत भयंकर युद्ध हुआ है कई दिन रात बंदी नहीं हुआ है वो तो बीच बिचाओ में ब्रह्मा जी आ गए नहीं तो ये तो मार डालता मर जाता मार मार <laughs> ब्रह्मा जी नहीं आते नहीं मार देता वो कर देखिए बहुत अच्छा है वो सर के ये पूर्ण कामत से आप काम मृत्यु देवता का मुझ जैसे अबोध बालक से क्या प्रयोजन होगा क्या प्रयोजन होगा लग जाएगा आपते काम मृत्यु देवता का मुझ जैसे बालिसेन करोजन ऋतु किए जाते हैं ना पुरोहित उनको क्या कहते हैं ऋत्यु जिससे ऋतु की तरह यम देवता को मेरा अर्पण करना सफल होगा इन जिससे ऋतुकों के समान जिसे ऋतुक को दक्षिणा देना सफल होता सफल होता है ना जिससे ऋतु के समान जिसे ऋतु को दान दिया जाता है ऋतु के समान तस्मय कर यम यम को मेरा अर्पण करना सफल होगा अतः अनुसोचा में क्या है अतः एतद अनुसोचा मैं इस कारण इससे ही विचार कर रहा हूँ या इस विषय में इसे ही विचार कर रहा हूँ ये मतलब हुआ इस विषय में विचार कर रहा हूँ ऐसा भाव है किसका भाव है ये नचकेता के कथन का ऐसा भाव है इसमें इसमें पूरी ना ना अभी तो आगे बहुत गंभीर उपदेश आरंभ में कहानी चल रही है आरंभ में है अवसरणी का देखेंगे इसकी तो अभी जो जब पिता ने कहा तुझे मृत्यु को देवता हूँ तो इससे नस्केता को भय और क्रोध नहीं हुआ बल्कि उसने सौम्य वचनों को बोला है कि बहु नाम एमी प्रथमो बहु नाम एमी मध्यमा कि सौम्य वचनों को नस्केता बोला है भय और क्रोध से रहित पुत्र के सौम्य वचनों को सुनकर जब ऐसे वचनों को सुनेगा तुम बताइए जब बोल दिया पिता ने तुझे मृत्यु को देवता हूँ तो पिता का अभिप्राय क्या अभिप्राय नहीं है ना बहुत लोग जो है ना बोलते हैं ना कि मर जा गुस्सा में ऐसा बोल देते हैं पुत्र को तो क्या मतलब मर जाए ऐसा नहीं।, नहीं होता है तो ये सब वो मतलब क्या है कि वो हाथ से जो प्रसंग चल रहा है उसे निवृत्त कराने में उसका तात्पर्य मर जाए ऐसा कदा भी तात्पर उ नहीं हो सकता है ये शत्रु के घर में कोई भोजन करने के लिए जा रहा है तो ऐसी क्या कहेगा विष खा ले तो क्या मतलब तो बिज खा ले मतलब क्या है शत्रु के घर में भोजन नहीं करो यही है मतलब तो पिता का तात्पर्य ऐसा नहीं था तो जब नचकेता ने ऐसा कहा तो पिता के मन में तो पिता क्या सोच <laughs> रहा है कि मैं ऐसा योग्य पुत्र कभी मृत्यु को नहीं देना चाहता है क्रोध के कारण ही वैसे वचन कहे इस प्रकार पिताजी जो है पश्चाताप करने लगे पश्चाताप करने लगे हाँ तो पश्चाताप में दग धोते हुए पिता को देख कर ने कहा देखो यथा यथा यथा पूर्वे पूर्वे पूर्वे तथा तथा परे परे पुनः पुनः च्य पूरे प्रतिपस्थाप्यव मत्य पच्यसे सस्म ईव आजाते पुनः पूर्वे यथा तथा पूरे यहाँ यथा तथा अपरे प्रतिपस्थे अपरे प्रतिपस्थे सस्यम सव पुनः आ जायते सस्यम सस्म पुनः आ जायते तो जब ये पुत्र के वचनों को सुनकर पिताजी पश्चाताप करने लगे कि मैं तो ऐसे पुत्र को कभी यमराज को नहीं देना चाहता है तो बार बार छेड़खानी करने के कारण परेशान होकर मुँह से वैसे वचन निकल गए ऐसा वो ग्लानी कर रहे हैं पिताजी जब पिता को तो ग्लानी करते देख करके नचिता ने कहा है कि हे पिताजी यथा पूर्व कैसा है मैंने पूर्वे हाँ पूर्वे यथा पूर्वे कर से पूर्व काल में होने वाले कौन पितामा आदि है ना पितामा मतलब पिता से पिता पिता पितामह दामज प्रत्येक होता है माता पितृम दामच प्रत्येक है लघु में डामज प्रत्यक मातु पिता माता महा पितु पिता पिता महा यह डामच प्रत्येक होता है प्रत्ये। लगाइए पूर्व यथा कि हमारे पितामा आदि यथा करते जैसा आचरण करते आए हैं हमारे पितामा आदि जैसा आचरण तथा अनुपस्या अर्थ है कि उस पर भी वैसा विचार कीजिए वैसा हमारे पितामा आदि जैसे आचरण करते आए हैं जैसा आचरण करते आए हैं वैसा विचार कीजिए अपरे करते अन्य महापुरुष भी अन्य महापुरुष भी और फिर अध्ययन कर लेना जैसा आचरण करते आए हैं अपने अन्य महापुरुष भी जैसा आचरण करते आए हैं प्रतिफर्श से उसका भी विचार कीजिए विचार करके देखो देखो कितना कितना कष्ट उठाया लोगों ने हरिश्चंद्र ने कितना कष्ट उठाया है, फिर सत्य नहीं छोड़ा है कितना संकट आया राजपाट चला गया सब चला गया भिखारी बन गए दूसरे के यहाँ चांडाल के यहाँ नौकरी करनी पड़ी सत्य नहीं छोड़ा है ऐसा विचार करना चाहिए। राजा शिवी राजा शिवी को मालूम है एक कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर की टुकड़े उन्होंने बड़े से बड़े संकट में पड़ करके भी धर्म नहीं छोड़ना चाहिए आजकल तो लोग अकारण है झूठ बहना करने लगते है अपने शरीर की बोटी बोटी कटवा दी उन्होंने एक कबूतर की पक्षी की जान बचाने के लिए धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने हम्म तो यही है अपरे क्यूँकी अन्य महापुरुष जैसा आचरण करते रहे हैं तो प्रतिपक्ष उसका भी विचार कीजिए और मनुष्य कैसा है मनुष्य शरीर की क्या महिमा है जो खेत में देखिए फसल उगती है फिर पक के सूख जाती है खत्म हो गई। फसल होगी, पक कर खत्म हो गई। यही होता रहता है ना फसल उगेगी सूख जाएगी फिर पैदा होगी फिर सूख जाएगी तो क्या ये क्या कीमत है फसल की क्या मात हो गई मनुष्य शरीर का है मनुष्य जैसे बुढा होकर मर जाएगा फिर पैदा होकर के फिर बुढ़ा हो क्या इसमें फिर तो फसल जैसा है फसल सूख जाती है आदमी भी के मर जाता है। कोई महत्व का नहीं है, इसके लिए करना है मरते हा सस्यम यू बच्चे थे मनुष्य फसल के समान पक जाता है मतलब जीर्ण हो जाता है जीर्ण हो जाता है मतलब वृद्ध हो जाता है ना मनुष्य फसल के समान जीर्ण हो जाता है सस्म यू और फसल के समान सस्ते करते फसल समझते हैं वनस्पति गेहूं चावल गेहूं धान आदि होता है ना और सस्ते में यू करते फसल के समान पुनः आ जाए कि पुनः उत्पन्न हो जाता है पुनः उत्पन्न फसलें सूखेंगी फिर उत्पन्न होंगे ऐसे मनुष्य मर जाएगा फिर उत्पन्न हो जाएगा तो क्या वनस्पतियों के लिए है न जो बड़े पेड़ तो दो छोड़ दो गेहूं है धान है ज्वार है मक्का है बाजरा है, साथ है। हाँ बृस्पति के लिए और कहीं कहीं वनस्पति और सत्य का एक साथ प्रयोग आए तो कुछ अंतर कर लेना ये सत्य का वनस्पति होता है और सस्य के समान फसल के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है ऐसा तो नचकेता का पिता से कहना है कि हमारे पूर्वज जैसा सत्य भाषण करते थे और प्रतिज्ञा पालन में तत्पर रहते थे प्रतिज्ञा पालन पहले के तो लोग करते थे प्राण जाए पर वचन न जाए जो बोल दिया है तो प्राण की रक्षा करके भी वचन पालन करते थे वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए भले ही प्राण चले जाए ऐसा पहले के तो लोगों वहाँ आचरण रहा है अब तो प्राण संकट की बात छोड़ो वैसे ही झुंड फूट रूस रहते हैं तमाम तो मनुष्य नहीं है कभी महाभारत में कली के प्राणी मनुष्य की बहुत निंदा की गई है बहुत निंदा की सत्य तो है ही नहीं कभी की न सत्य आचरण नहीं कर सकते हैं इसीलिए जीवन में सफलता नहीं मिलती है नचकेता पिता का पिता से कहना है कि हमारे पूर्वज जैसा सत्य भाषण करते थे और प्रतिज्ञा पालन में तत्पर रहते थे और वर्तमान में भी जैसा महापुरुष करते हैं उस पर विचार कीजिए और उसके अनुसार आचरण कीजिए हमारे मुंह में अंधे होकर महापुरुषों की परंपरा से विपरीत आचरण न कीजिए क्योंकि मनुष्य शरीर विनाशी है अस्थिर है जैसे फसल पक कर के सूख जाती है फिर उत्पन्न हो जाती है वैसे मनुष्य वृद्ध होकर मर जाता है फिर उत्पन्न हो जाता है तो मेरे आगमा पाई शरीर में पुत्र फु, का पिता से कहना है कि मेरे विनाशी शरीर में ममता का त्याग कीजिए और हमें मृत्यु देवता के पास जाने दीजिए जब पिताजी आपने कही दिया है तो जाने दीजिए हमको कहा वचन झूठे नहीं होना चाहिए जो होगा तो देखा जाएगा गुस्सा कर पिता बोल दिया पुत्र को जा मर जा बेटा तो तैयार हो गया हम जा रहे हैं बिल्कुल भैया जी जैसा बिल्कुल दृढ़ संकल्प वाला है वो ये समझ लेना इनके धर्मात्मा चलिए देखिए सुबह अब ये हो गया ना हम इसमें देखेंगे हाँ अनुपस्य औद्रणिका इसकी देखेंगे साध्वस्त रोसावेशन ईदृशवाक्यम श्रुआ क्रोधावेशा मैं मृतवे दुत्र मृतवे दात मुक्त पश्चात तप्त हृदय पितर आलोक्य उलोक्य रोष भय और क्रोध के आवेश से रही थी, नहीं न? नहीं करते रही थे। कभी व्यक्ति क्रोध के आवेश में कुछ तो कुछ बोल जाता है वैसा उसका तात्पर्य नहीं, नहीं होता है क्रोध में जो व्यक्ति बोलता है उसका तात्पर्य उसमें नहीं है आज भी न्यायाधीश से कोई कहेगी हमको कहता था जान से मार देंगे न्यायाधीश देखेगा की प्रसंग क्या था किस विषय में इसने इसी बात कही है उसमें से दंड नहीं देगा दंड नहीं देगा और कुछ प्रूफ चाहिए उसके लिए तो ये तो मतलब क्या है कि क्रोध के आवेश में व्यक्ति कुछ का कुछ बोलता है भय के आवेश से भी कुछ कुछ बोलता है और ये नचकेता को उस समय ना तो भय का आवेश है और न ही क्रोध का आवेश है भय और क्रोध के आवेश से रहित पुत्र समाक्यम पुत्र के ऐसे वाक्यों को सुनकर ऐसे वाक्यों को सुनकर हाँ जो वाक्य क्या बोला है बहु नामेमी प्रथम बहु नामेमी मध्यमा कि सूर्य कर्तव्य कि पुत्र के ऐसे सौन वचनों को सुनकर भय और क्रोध से रहित तो पुत्र के ऐसे सौम वचनों को सुनकर सुनकर इसका अन्वय बताएंगे हम आपको सुनकर क्रोध के आवेश से त्वामृत देखना तो मृत्यु तुझे मृत्यु को देता हूं उतम ऐसा क्रोध के आवेश क्रोध के आवेश मृत्यु मृत्यु देवता को तुझे देता हूँ ऐसा क्रोध के आवेश मैंने कहा लग जायेगा नहीं मिला आपको ऐसा क्रोध के आवेश ऐसी मैंने कहा ईदसम पुत्र मृत्यु दातुम न उठ सहे ईद ऐसा सुयोग्य धर्मात्मा पुत्र मृत्यु दातुम् न उत्सहे कि की मृत्यु को नहीं देना चाहता ऐसा सुयोग्य धर्मात्मा पुत्र मृत्यु को नहीं देना चाहता इस प्रकार पश्चात हृदय इस प्रकार बाद में संतप्त हृदय वाले इस प्रकार बाद में संतप्त हृदय वाले ऐसा कर लेना पश्चात से संतप्त हृदय वाले पिता को देख करके के नचकेता ने कहा दुबारा इसकी इसको आप सोचिए ध्यान देना है दोबारा देखिए यहाँ पर भय और क्रोध के आवेश से रहित पुत्र पुत्र के ऐसे बचनों को सुनकर पुत्र के ऐसे वचनों को सुनकर, सुनकर।, सुनकर। सुन करके क्या हो रहा है पश्चात तपदे हो रहे हैं पिता सुन सुनकर क्या हो रहे हैं संताप्त सुन करके संताप सुन करके पश्चात आपकी अग्नि से संतप्त हृदय वाले कौन हो रहे हैं पिता तो सुन सुनकर क्या हो रहे हैं बोलो अब समझ जाएंगे ना और किस प्रकार वो संतप्त हो रहे हैं उसको बीच में लिखा है कि क्रोध के कारण नहीं तुआ, तुआ दे देवता को तुझे देता इति वे साथ ऐसा क्रोध के कारण मैंने कहा ऐसे सुयोग पुत्र को मृत्यु देवता को नहीं देना चाहता इस प्रकार इस प्रकार क्या हो रहा है बाद में संतप्त हृदय बाद में संतप्त हृदय वाले पिता को देख करके किसने कहा नचकेता ने कहा, कहा। लगाइए अनुपस्य यथा पूर्वे प्रतिपस्या तथा परे पुनः पूर्वे परे सस्म मर्त्य सूर्े अथा पूरे प्रतिपस्था सस्म मर्त्य पुनः से यथा पूर्वे पूर्वे यथा कि कालिक पितामय आदि यथा जैसा आचरण करते आए हैं तथा अनुपस्थ्य उस पर विचार कीजिए अपरे अन्य महापुरुष भी जैसा आचरण करते रहे हैं या अन्य महापुरुष भी जैसा आचरण करते हैं तथा प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष करते उसका भी विचार कीजिए तथा तथाक तो हो गया है ना अपरे प्रतिपक्ष अन्य महापुरुष भी जैसा आचरण करते हैं उस पर भी विचार कीजिए मरता सत्य मनुष्य फसल के समान जीर्ण हो जाता है सस्ते में वो पुनः आ जाएते और सस्त के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है लगाइए भाष्य में कि पूर्वे किया है पितामा आदि पूर्वे का क्या अर्थ आदि हाँ पूर्वे यथा कि पूर्वे अर्थ पूर्व काल में होने वाले कौन पितामह आदि पूर्वे कर्थ हो गया पितामा आदि यथा यथा को बताते है यथा कि जैसे मिथ्या भाषण के बिना ही स्थित रहे जैसे मिथ्या भाषण के बिना ही क्यों अपने अपने नहीं क्या वो सुना है जानता रहा है, ने ने वो तो जानते है हाँ नहीं तो इनके भी तो वो अब हरिश्चंद्र को अपरे से है ना और पूर्वे से अपने कुल का अपने कुल का तभी तो तो याद किया है तो अच्छे कुल के ही तो है नहीं कौन किस करता है हा? कोई तो किसी को बोल लो जितना आपके पास है सब लुटा दो कौन लुटाना चाहेगा विश्व तो याद में सब दे दो उसमें तो ये है कि मिट्टी के बर्तन रखे जा सकते हैं भोजन के लिए धातु पात्र भी आप नहीं रख सकते हैं पकाने के पात्र भी नहीं रख सकते सब देना पड़ेगा आपको मिट्टी के बर्तन रख सकते हो पानी यानी पीने का और देह पे जो कपड़े हो हो रख सकते दूसरा कपड़ा भी नहीं रख सकते आप अन्न अन्न अन्न सब भी नहीं रख सकते कुछ भी करो आप चाहे कमाई करो भीख मांगो चाहे कमाई करो रख कुछ नहीं सकते उसका तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा <laughs> उसमें, उसमें, उसमें उसमें आता है ना एक किसने किया रघु ने किया है राजा कैसे बन गए दे दिया। बल था ना शरीर में बहुबली थे <laughs> दूसरे लिया नहीं जीत क्या उन्होंने उन्होंने उन, उन, इंद्र पर ही आक्रमण करने की योजना बनाई कुबेर तो पर, तो हाँ। पर, पर, पर, पर, पर, पर आक्रमण की योजना बनाई कुबेर पर जो भैया जी को पूरी याद है हम तो इंद्र तक नाम आ गया तो क्या था कि वो कुबेर पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो वहाँ पर वर्षा कर दी उन्होंने धनखी तो फिर सब होकर रही फिर नहीं नहीं दोड़ी। दोड़ी। क्या नहीं। नहीं। नहीं। जितना विद्यार्थी के मुद्रा देना था ना उतना कह की ले लीजिए क्योंकि नहीं हम विद्यार्थी उस... भी संतुष्ट था कह हमको उतना नहीं चाहिए जितना हम गुरु के दक्षिणा देना है उतने देंगे ले जाएंगे बर्तन तो इसी से, से वहाँ मांगने आए हैं तो मतलब क्या था बाहुबली थे इससे सब उनका काम बन गया वो अच्छा अब देखिए किसका बताया था आपने कितना सात बार या कितने बार किया था हमने शायद हमको याद नहीं तो ये तो रह, राजा रघु का तो रघुवंश में आता है याद करना तो हमारी स्मृति में नहीं है अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पितामह पितामादी जिस प्रकार मिथ्या भाषण के बिना ही जीवित रहे या मिथ्या भाषण के बिना ही कर्तव्य में स्थित रहे ऐसा कर लेना हमारे पितामादी जिस प्रकार मिथ्या भाषण के बिना ही कर्तव्य में स्थित रहे क्या यथा और जैसे अपरे साधवा की दूसरे महापुरुष साधु कर से क्या होता है साधु नोटि पर कार्य जो दूसरे के कार्य को सिद्ध करे उसे क्या कहते हैं साधु दूसरे के कार्य को सिद्ध करे मतलब साधु शब्द का क्या है? है। कि दूसरे और दूसरे आज भी जैसा करते हैं ट्रष्टन थी है ना दूसरे महापुरुष अध्यापिक से आज भी जैसा आचरण करते हैं या जिस प्रकार रहते हैं तानवीक्ष उनको देख कर उनको वैसा सदाचार करने वाले महापुरुषों को देख कर या वे तो उनको देख करके वैसा आचरण करना चाहिए वैसा आचरण ऐसा भाव भावीयता के कथन का सस्यम्यु यू मर्त्या पच्चे आ जायते पुनः मर्तः सस्यम्यु अल्पेन अपी कालेन जीर्यते कि मनुष्य फसल के समान थोड़े थोड़े ही अपी है ना अच्छा तो मनुष्य फसल के समान थोड़े समय में भी जीर्ण हो जाता है थोड़े समय में भी जीर्ण हो, हो जाता है मतलब वृद्ध हो जाता है मनुष्य फसल के समान थोड़े समय में भी वृद्ध हो जाता है क्या जीर्ण से और वृद्ध व्यक्ति मर फसल के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है पुनः आ जाते जी, और वृद्ध व्यक्ति मरकर फसल के समान पुनः उत्पन्न हो जाता है तो क्या कीमत हुई मनुष्य शरीर की कोई कीमत ही नहीं है क्या है इसमें मोकरना एवं एवं जीव लो, लोके अनित्य इस प्रकार जीव शरीर अनित होने पर जीव शरीर अनित, अनित होने पर मिर्सा मिर्षा कि मिर्सा आचरण से क्या लाभ मिर्सा मिथ्या आचरण से जो आपने बोली दिया है तो आप क्या संतप्त हो रहे हैं इस प्रकार है जीव लोके का तो जीव शरीर इस प्रकार जीव शरीर अनित्य होने पर मिथ्या आचरण से क्या लाभ जीव शरीर यानी तोने पर वैसे जीव लोक भी कर सकते हो शरीर कर करना प्रासंगिक है जीव शरीर के अन्य होने पर मिथ्याचरण से क्या लाभ कि सत्यम पाल है पिताजी आप सत्य का पालन करिए मां मृत्यु प्रसय मुझे मृत्यु देवता के पास भेज दीजिए ये, ये भाव है ये भाव है सत्य का पालन करो महाराज हमको वो आप जीव शरीर कर लो जीव शरीर अनित होने पर मृत की मृत्या भाषण से किम कर कि क्या लाभ मिथ्या भाषण से क्या लाभ मिथ्या भाषण से क्या प्रयोजन होगा आपका तो अनित शरीर तो एक दिन जाना ही है तो मिथ्या भाषण आप सत्यम पाले सत्य का पालन करे और माम मृत्यु वे प्रेसते हैं मुझे मृत्यु देवता के लिए भेज दीजिए मृत्यु देवता के लिए उनका काम करने के लिए भेज दीजिए आपकी वचन सत्य हो जाए हम जा रहे हैं चलिए और देखिए यहाँ पर तो अब देखना ना यहाँ पर इसकी औतरणी का आइये मतलब। हाँ ये है मध्यम पुरुष ये ये आज वर्तमान काल की जो मर्यादा हाँ, अब शास्त्र मतलबों की है ना आजकल जो कहते हैं ना कि तुम शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए बड़ों के लिए तुम्हें हो माता में तो आप तुम ही कहते हैं बड़े प्रेम से ना? लोग कहते हैं पंजाब में तु ही बोल जाएंगे आजकल की पढ़ी लिखी पीढ़ी नहीं तो गाँवों में तो ऐसा अभी भी तुम ही है। बोलते है तुम ही बोलते हैं गाँवों में हरियाणा में क्या तू तू हो जायेगा पंजाब में तूसी हो जाएगा यही हो, <laughs> हो जाएगा तुम हो जाएगा पर तो ये हिंदी में ही है तुम तूसी उड़िया में क्या शब्द है तुम, तुम तुम शब्द है उड़िया में नेपाली में तुम्हें तो मिलते जुलते शब्द तो वही हो गया बिहार में बुरा मानते है बिहार में तुम यदि बोल दो तो लाठी चल जायेगी हाँ मारकाट हो जाएगा किसी बड़े ज्यादा उम्र वाले को तुम बोल दो तुरंत झगड़ा हो जाएगा आपने हमारा अपमान कर दिए जानते हो हम कौन <laughs> <laughs> तो है ठीक तो है <laughs> तो मतलब ये जो है की मर्यादा जो है, की है तो आप मर्यादा का पालन करना चाहिए शास्त्र की बात है अलग अलग है अब देखे यहाँ पर तो ये ऑटर निका देखेंगे नचकेता किसको समझा रहा है अभी पिता को नचकेता पिता को समझा कर और उनकी सम्मति को पाकर यमलोक चला गया यम के पास चला गया न खेता उस समय मृत्यु देवता यात्रा पर गए हुए थे घर में थे नहीं <laughs> क्यों ब्रह्मा जी के पास गए होंगे क्या वो कहीं नहीं जा सकते हैं <laughs> है कुबेर के पास गए होंगे मिलने जुलने वो अपने मित्रों को छोड़ दिए क्या अभी <laughs> तो रामानंद आश्रम में भोजन कर रहे थे आ गए यहाँ पुटिया ने तो हाँ। आप जिस तरह से आए उसी तरह से तो उसमें जब नचकेता यमालय गए उसमें मृत यम देवता बाहर यात्रा में गए हुए थे तो नचकेता उनके नचकेता तीन दिन तक बिना भोजन किए उनकी प्रतीक्षा करते रहे आगमन की तो गए कैसे थे वो गए थे हाँ इसमें जो है ना आप हमारी प्रस्तावना पढ़ेंगे आपको काफी जानकारी मिलेगी हाँ काफी जानकारी मिलेगी उसमें आ, अलग अलग हमने पुराणों के महाभारत के वचन जैसे जैसे कथानक मिलते हैं सब हमने दे दिया है एक में तो है कि शरीर छोड़ कर भी चले गए एक में है शरीर चले गए अब देख लीजिएगा कल बात करेंगे है ना सरीर जाने की भी बात है शरीर को छोड़ कर भी जाने की बातें हैं, अलग अलग दोनों तरह की बातें हैं। है तो योगी था तो शरीर चला गया वो और एक छोड़ कर भी गया इतना ज्यादा संताप हो गया कि मरी गया मरकर चला गया बहुत ज्यादा संताप होगा तो मरकर भी पूछेगा जैसी वासना है, वही सही होगा वहां जाने का उद्देश्य वही चला गया अब देखिए तो तीन दिन तक नस्केता बिना खाए पिए मृत्यु देवता के आने की प्रतीक्षा करता रहा। बिना शरीर गया होगा फिर तो वाली बात गलत हो जाएगी। आए? नहीं नहीं आगा आगा शुम, शुम शरीर तो रहता है ना नहीं एक तो मिनट तो दे, ध्यान देना शुभ शरीर में से गया पर बात ये होती है कि जैसे मर करके लोग जाते ना यम देवता के यहाँ मर करके जो व्यक्ति नरक जाता है तो सूक्ष्म शरीर से जाता है सुख तो शरीर से सुख दुख का भोग तो संभव नहीं है तो उसको वहाँ पर एक और यातना शरीर दिया जाता है उससे चाहे जितना मारो मरेगा नहीं वो अब इसको ज्यादा मार दो तो ये मर जाएगा चाहे जितना मारो चाहे जितना कष्ट दो, मरेगा नहीं इस तकलीफ खूब होगी मर नहीं सकता है तो मतलब यह कि यदि फूल शरीर छोड़ कर गया तो भी एक शरीर वहाँ मिल गया तो तो तक व्यवस्था सब बड़ी बनी हुई है उनकी योगी मान लो योगी मान लो योगी मान लो अंगुशमा शरीर को यहाँ बताएंगे अंगुशमा शरीर को इसमें आएगा मंत्र करेंगे अब देखिए यहाँ पर तो चौथे दिन चौथे दिन कौन धर्मराज कह है सकते हैं इनको ये तो धर्मराज है ना तो वो दरवाजे पर ही बैठा रहा है तो यमराज आए चौथे दिन तो द्वारपालों ने यमराज से कहा है वो देखिए वैश्वा नहा प्रविशद अतिथि ब्राह्मणों गृहान तस्तता हर व्यवतोदम एताम् वैश्वान प्रवेशतिथि प्रवशति अतिथि ब्राह्मण गृहां शुरवस्वतकन्वय वैश्वानर ब्राह्मण अतिथि गृहा प्रवेश वैश्वानर ब्राह्मण अतिथि गृहा शांति वैवस्वत उदकम हर वस्वत उदम पदछेद मालूम हो जाएगा ना अच्छा वैवस्वत वकम हर अन्व देखना अन्व तो हो गया शब्दारेखना वैश्वानर ब्राह्मण अतिथि गृहान प्रविशति वैश्वान का अर्थ होता है अग्नि देवता वैश्वान अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि होकर अग्निदेवता ब्राह्मण ब्राह्मण अतिथि होकर ब्राह्मण अतिथि कौन बनता है अग्नि देवता अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि होकर गृहान प्रविशति घरों में प्रवेश करता है घरों में प्रवेश करता है अच्छा ध्यान देना यहाँ पर देखिए अग्नि यदि किसी के घर में आ जाए लग जाए लग तो उसकी शांत करना पड़ेगा नहीं तो घर को जला देगी अग्नि घर में आ जाए लग जाए लग तो उसको शांत करना पड़ेगा नहीं जला देगी तो किसी भी घर में यदि अतिथि आ जाए तो अग्नि देवता ही अतिथि बनकर आए हैं उसमें भी ब्राह्मण अतिथि कहीं नहीं क्या तो अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि होकर के घर में आए हैं तो फिर क्या करना चाहिए अग्नि देवता ही आए ना उस रूप में तो उसको शांत करना पड़ेगा क्या उसको भोजन दे करके आसन दे करके दक्षिणा देकर के दे देकर दे उसको शांत करना पड़ेगा नहीं शांत किया अतिथि का स्वागत नहीं किया तो वो सब जल जाएगा तुम्हारा घर ना तुम्हारी उसके क्या है उसके पूर्ण सब जल जाएंगे ये मतलब पूर्ण जल जाएंगे तो ये अतिथि जानते हैं अविद्यमाना तिथि ही यश आगमन सह अतिथि जिसके आने की कोई तिथि तारीख बताना हो उसके अतिथि कहते हैं अब अतिथि एक रात्रि रहना चाहेगा एक दिन अब उसमें जिसके आने की तिथि ना हो वो अतिथि है जो चिट्ठी लिखकर फोन फान करके जाए वो अतिथि नहीं है अब अतिथि में भी अपना रिश्तेदार नहीं होना चाहिए अपना संबंधी नहीं होना चाहिए अपने परिवार का नहीं होना चाहिए परिचित नहीं होना चाहिए तब अतिथि माना जाएगा ज्यादा रुक जाए तो अतिथि नहीं है नहीं वो परिस्थिति है तो अलग है वो रुकना नहीं चाहेगा रुकेगा नहीं रुकेगा नहीं रुकना नहीं चाहेगा तो अपने संबंधी है कोई कुल का है तो वो अतिथि की श्रेणी में नहीं आता है अतिथि सत्कार की शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा है अतिथि के लिए सत्कार नहीं किया तो जिसके घर में आया है उसके सभी पूर्ण खत्म हो जाएंगे आजकल देखो कितना महंगा हो गया धर्मशाला है होटल है लाज है हजार हजार रुपये के दिन का लेते हैं गरीब आदमी कहीं ठहर नहीं सकता है और पहले की भारतीय संस्कृति ये रही है यात्रा में चलना है चल लो चलते चलते, चलते जहाँ शाम हो जाए कहीं पहुँच गए कहाँ तो कहीं पहुँच गए किसी के यहाँ चले जाओ आप रुक जाओ बोलेगा आपको भोजन दे देगा रहने को दे देगा छोड़ने देगा दे दे सुबह भी खाना खिला देगा चले जाइए एक पैसा तो खर्च नहीं था यात्रा और बड़े प्रेम से जैसे अपने रिश्तेदार को भाई को रखते उसी प्रकार अतिथियों की सेवा करते थे अतिथियों की बहुत सेवा का सत्कार करते थे पहले कर अभी भी सुनी हूँ वो हरियाणा में राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में अभी भी यही नहीं है कोई भी आ जाएगा वो प्रेम से बोधन खिलाफ सुनने भाई गरीब दर्ज नौ नंबर में थे बोले हरियाणा वाज इसी तरह से आदत करते हैं किसी को भी आदत करेंगे तो मतलब ये अतिथि सत्कार की महिमा थी अब ये होटल व्यवसाय दे खरबों कमा रहे हैं लोगों को ठक करके बेईमानी करके सब ये चोर बदमाश लोग बदमाशी का पैसा है तभी तो इनमें तो खर्च किया जा रहा है नहीं तो ये बहुत सात्विक भारतीय परंपरा रही है तो। तो मठ आश्रम वाले भी तो एक व्यापार का ही तो रूप है मठ मठ मठ भी तो व्यापारीकरण ही मठ ही व्यापार के लिए बनाए जा रहे हैं नहीं तो फिर क्या है की नहीं तो फिर ऐसा स्वागत होना चाहिए तिथि का अब क्या है अब देखो कमरे में मठों में संगमरमर लगाए जाएंगे संगमरमर खूब बढ़िया बढ़िया लगाए जाएंगे और बगल में कोई भूखा बैठा रहेगा तो उसको उसको ध्यान नहीं देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे क्या जो साम्यवाद है मार्सवाद है ना धर्म विरोधी मालूम है ना तो साम्यवाद को मौका कब मिलता है जब धर्म के आचरण करने वालों विकृति आती है तभी उसको मौका मिलता है रूस में कब आया था शायद 1917 में आया था इस्लाम तो इस्लामाबाद आया था और सब वहाँ के जितने मठ थे चर्च से, सब राथ ले ले थे सब रातों रात तोड़ डाले दोनों क्यों क्या हो गया कि जो वहाँ दान कर दे मठों में चर्चों में तो उसको बड़ा धर्मात्मा माना जाता था खूब पैसा दान कर दे नहीं दान करे तो उसको धर्मात्मा नहीं माना जाता था पापी माना जाता था कि यहाँ तक वहाँ चर्चों में रहने वाले हो गए कि जो ज्यादा दान करता था उसको लिख करके देते थे कि स्वर्ग में तुम्हारा जो है कमरा भुख हो गया हाँ आजकल भी तो खूब बोलते हैं ना कि दान करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे तो लिखित दे देते थे तो अब इससे क्या है कि उठ में तो संक्रमण लगेगा बढ़िया बढ़िया मठ बनेंगे चर्च बनेंगे और पास में जो है भूखे प्यासे लोग बैठे रहेंगे गरीब लोग बैठे रहेंगे उनका ध्यान नहीं जाएगा तो इसीलिए सब दुखी होकर के तभी वहाँ पर क्रांति हो गई क्रांति हो गई तो अभी कुछ साल पहले तो शामवाद खत्म हुआ है नहीं तब तक कम था कोई पूजा नहीं कर सकता था अभी कुछ साल पहले खत्म हो गया तो फिर पूजा शुरू हो गई वहां पे तो धर्म की धर्म का आचरण करने वालों में विकृति होती तभी तो अधर्म आता है ये भी ध्यान रखना चाहिए तो इसलिए क्या है कि अतिथि सत्कार जो भारतीय संस्कृति में रहा है वो अच्छा रहा है उसके लिए बहुत जो भी है पत्रम पुष्पम फलम तो कहा गया जो खाते हो रुखी सूखी खिलाफ तो खा लेंगे ऐसा भावना तो ऐसी होनी चाहिए चलिए जी तो अब देखना यहाँ पर तो ये अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि होकर घरों में प्रवेश करता है है ना इसलिए ब्राह्मण प्रसिद्ध है हमने इसमें दिया है यहाँ ब्राह्मण कर से ब्रह्मज्ञानी किया है उपनिषद खंडार्थ व्याख्या एक है माधो संप्रदाय की आचार्य राघुवेंद्र की तो उन्होंने ब्रह्म किया है तो ब्रह्म होगा तो फिर और ज्यादा उसका सम्मान करना चाहिए ब्राह्मण तो पूज्य है चलिए आगे ध्यान देंगे तो ये तत् एताम शांतिम में कुरंती तस् का क्या अर्थ हो जाएगा अतिथि की एताम का अर्थ है दाहिवारक है ना हाँ अतिथि की दाहिवारक शांति को करते हैं दानिवारक शांति की क्या है शांति कैसे होगी अर्घ्य अर्पित करो पाद्य अर्घ्य क्या है जो मुँह धोने के लिए जल होगा वो अर्घ्य हो जाएगा hmm. और जो पैर धोने के लिए अर्थ जल होगा वो हो जाएगा अर्घ्य पाद्य आसन भोजन दक्षिणा तो उसका शांति दी जाएगी उसका स्वागत करना चाहिए बीवस्वत बिवस्वत का अर्थ है कि यमराज विवस्वा सूर्य को कहते हैं ना विवस्त तो सूर्य के पुत्र होने से यमराज को बीवस्वत कहा जाता है कि हे सूर्य पुत्र यमराज नचकेता के पात्र छलन के लिए उदकम हर जल ले लेकर आओ जल लेकर भैया तिथि है वो द्वारपाल कह रहे हैं द्वारपाल यमराज से बोल रहे हैं द्वारपाल क्या वृद्ध देखिये यहाँ पर आएगा तो जो वृद्ध द्वारपाल है दौर्ण दौर्ण दौर्ण दौर्ण ये वृद्ध द्वारपाल हैं वो आदेश दे सकते हैं उसको निवेदन कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं कर सकते निवेदन जो वृद्धों का बहुत बड़ा सम्मान रहा है पहले देश में वृद्धों का बहुत बड़ा सम्मान रहा है वृद्ध का सभी सम्मान करते थे राजा महाराजा अभी किसी रास्ते से निकले वृद्ध मिल जाए तो वहां जुड़ते थे पहले हम राजा हैं ऐसा नहीं सोचते थे बुजुर्ग तो हमारा पूछे वृद्ध तो द्वारपाल कह रहे हैं कि हे यम राज के पात्र के लिए उद्यम हर जल को लेकर आओ जल को ले कराओ क्योंकि वो आ गया है उनके यमराज के विधान से नहीं आया है आ, वो है ना हाँ वो अतिथि है वो अतिथि और दूसरे जैसा होता तो फिर द्वार पर नहीं पड़े रहता वो द्वारपाल जो बैठे सीधे अंदर कर <laughs> सीधे अंदर भेज देते उसको जल लेकर आइए एक देखो ये क्या है यहाँ पर वैश्वा प्रशति अतिथिब्राह्मणों गृह देखो जी औतरणिका एवं उक्ता ऐसा कह कह कर ऐसा कह कर किसने पहले बोला है नचकेता ने ऐसा अच्छा। पिता के द्वारा भेजा गया नचकेता ऐसा कहकर पिता के द्वारा भेजा गया नचकेता प्रोशित प्रवास पर गए हुए यात्रा पर गए हुए यात्रा पर गए हुए मृत्यु देवता के द्वार पर तीन रात्रि अनसन तीन रात्रि बिना खाए हुए निवास किया रात्रि शब्द जो एक रात्र है एक ओहरात्र का बोधक है 24 घंटे का बोधक है तीन रात्रि मतलब तीन दिन रात्रि शब्द मतलब एक ओह रात्र का बोधक है लग गया तीन रात्रि तक ऐसा कहकर भेजा गया नचकेता प्रवास पर गए हुए मृत्यु देवता के द्वार पर तीन रात्रि बिना खाए निवास किया किसने निवास किया तथा कर उसके पश्चात आगतम कि प्रवास करके आए हुए यात्रा करके आए हुए कौन आए हुए यात्रा करके उसके पश्चात यात्रा करके आए हुए यमराज को द्वार पर स्थित वृद्धों ने कहा द्वार पर स्थित तो द्वार पर स्थित कौन होते हैं द्वारपाल यमराज को वृद्ध द्वारपालों ने कहा यमराज को द्वारा वृद्ध द्वारपालो ने कहा द्वार शब्द रेफांत है है ना है ना? द्वार शब्द रेफांत है उसमें भी रेफ ऊपर दिया है न द्वार जो है ना यहाँ पर अदंत भी है रेफांत भी है है ना द्वार शब्द दो प्रकार से अदंत और रेफांत यहाँ रेफांत लिया है उत्तरा करते है प्रवास क्या है की प्रवास करके आए हुए यम देवता को द्वार पर स्थित वृद्धो ने कहा अथवा वृद्ध द्वार पालों ने कहा द्वार पर कौन स्थित होते हैं वृद्धो ने ऊँचू कहा क्या कहा कि ये अग्नि देवता बन रहा ब्राह्मण अतिथि गृहान प्रवेश ये अग्नि देवता ब्राह्मण अतिथि होकर घरों में प्रवेश करता है तस्व एकताम शांति कुरंती मृत्यु देवता की इस शांति को करते हैं शांति किम रूप है आसन देना भोजन देना यही सब क्या उनकी शांति करना है शांति को करते हैं कि हे है हे यमराज उदकम हर के नाद प्रक्षलन के लिए जल ले आइए पादप्र छलन के लिए पीने के लिए भी है दोनों ले लेना जल लेकर आइये ये तो पहले देते अर्घ पाद तो करते थे आजकल तो नल लग गया ना हम तो गाँवों में देखते थे पहले कोई अतिथि आते थे ना तो उसके लोटा में एक बाल्टी और एक लोटा पानी दिया जाता था बाल्टी का पानी रहता था वही अर्घ पार देखा पैर धोएंगे खुल्ला उल्ला करेंगे और लोटा का पानी फिर पीने को दिया जाता था चाय तो पहले पीते नहीं थे लोग गुड़ देते तो गुड़ दे देते दे थे और घर में दूध हुआ तो दूध पीने को दे दिए मठा दे दिए गुड़ दे दिए कुछ ऐसा दे यही था पहले वर्ग पारित पहले कुआ से पानी भर दिए नल से पानी भर दिए एक बाल्टी पानी देंगे <laughs> <laughs> अब तो नल लग गए हैं तो अब तो फिर वही जाके हाथ पैर धो हाथ पर धोते नहीं आग हाँ चल के लोग तो <laughs> ये तो बिल्कुल निशाचर है जूते उठे पहन के खादी लेंगे और पेंट ऐसा पहनते हैं हाँ पेंट ऐसा पहनते हैं पेंट में तो खड़े खड़े लोग सुनका करने से छीटे पड़ते हैं वहाँ अपवित्र बिल्कुल समझिए पेंट पहनने वाले तो राक्षस ही समझ लोग हो रही लोग सुनका करते हैं ना खड़े खड़े तो उसमें छीटे आ जाते हैं तो बिल्कुल अपवित्र हमेशा रहता पेंट वाला तो कभी शुद्ध नहीं रह सकता पेंट पहनने वाला तो इन्हर हाथ पर धोती नहीं लगी अच्छे लग तो <laughs> आगे देखना साक्षात अग्नि अग्नि देवता ही ब्राह्मण होकर घरों में प्रवेश करता है तस् कैसे अग्नि क्या है अतिथि की तस् अग्नि मतलब अग्नि रूप उस अतिथि की अग्नि रूप उसे एताम पाद्य आसन दान आदि लक्षणाम एताम से क्या लेना है पाद्य आस, पाद्य आसन तथा दान आदि रूप दान दक्षिणा भी तो देना पड़ेगा पाद्य आसन तथा दान आदि रूप शांति को करते हैं करते हैं ना संता का कर लेना महापुरुष संता का होगा हाँ कि सत्पुरुष <laughs> अग्नि रूप अतिथि की पाद आसन दान आदि रूप शांति को करते हैं संता कर्त या महापुरुष सत्पुरुष करते हैं क्यों करते हैं तद अपचारण दगधा भूम की उसके अपचार से या उसके निराकरण से हम जल न जाए हम दग्ध न जाए दग्ध न हो जाए इसलिए उसकी शांति को करते हैं और अतिथि का सत्कार करना चाहिए यथा संभव हाँ अतिथि के लिए अताकर्थ है की इस कारण हे वैस्वत हे यमराज नचिकेत से पाद्य के लिए हर उदमर से हर ले जाइए ऐसा अर्थ हो गया ओम पूर्णमिदिष्य हाँ नचिकेत स्थान नश्कित नश केतू निश्चित आजकल ऐसा